के तीन ये अध्ययन करते हैं वही जान पाते है लेकिन उनको पता नहीं चलता है भागवत सत्य नजर नहीं जाती है शुद्ध सत्व में तो नजर नहीं जाती लोगों की अच्छा जी तो अभी निरूपण किसका हुआ शुद्ध सत्व का अब मिश्र सत्व का अनुरूपण करना आरंभ करते हैं नाम ध्यान देंगे यहाँ सत्व के आधार पर ही अचित के तीन भेद किए हैं किसके आधार पर सत्व के नामकरण का पहले पहला नाम क्या है? पहले भेद का शुद्ध सत्व सतु उसमें कैसा है शुद्ध है शुद्ध सत्व वाला दूसरा कोई है दूसरा कोई शुद्ध तो है तो दूसरा कोई नहीं है और मित्र सत्व का अर्थ है पर कि मिले हुए सत्व वाला मिले हुए प्रकृति में तीनों गुण है कि नहीं है तो तीनों गुण कि है प्रकृति के प्रकृति तो मिले हुए सत्व मिला हुआ सत्य मतलब रजतम से मिला हुआ सत्व वाला कौन है प्रकृति प्रकृति, प्रकृति में भी सत्व है दो तो सत्व वाली कौन है प्रकृति तो प्रकृति में केवल सत्व है क्या यदि प्रकृति में केवल सत्व होता तो प्रकृति को कहते शुद्ध सत्व शुद्ध सत्व वाली तो प्रकृति में केवल सत्व है क्या प्रकृति में कैसा सत्व है मिला हुआ सत्व किससे मिला हुआ तो so, so. so, so so, so, मिले हुए सत्व वाला मतलब रज और तम से मिले हुए सत्व वाला है ना मतलब तीनों गुणों वाला ये मतलब हुआ रज और तम से मिले हुए सत्व वाला अर्थात तीनों गुणों वाला होने मिश्र सत्व तो मिश्र सत्व नाम मिश्र सत्व का अर्थ है सत्य तो रज तम से मिले हुए सत्व वाला जो है उसमें कितने गुण रहेंगे कितने गुण रहेंगे तीन तो वही कहते हैं सत्व रजस तमो रूप गुणत्रय गुण तय युक्त सत्व रूप तीन गुणों से युक्त तथा तम रूप तीन गुणों से हाँ मतलब तथा तम रूप तीन गुण वाला तीन गुण कितने गुण वाला तीन गुण वाला अच्छा यहाँ भी ध्यान देने वियुक्त कहा है ना सांस में प्रकृति का स्वरूप क्या त्रिगुण त्रिगुण ही प्रकृति का तीनों गुणों से अलग प्रकृति नहीं है त्रिगुण ही प्रकृति का स्वरूप है तो प्रकृति द्रव्य प्रकृति क्या है तो त्रिगुण को भी क्या कहते हुए द्रव्य है और त्रिगुण ही प्रकृति का स्वरूप है तो त्रिगुण क्या हो जाते हैं द्रव्यम क्या हो जाते हैं गुण पर ध्यान देना जिससे वेदांत सिद्धांत में ऐसा नहीं माना जाता है गीता में क्या कहा है भगवान ने प्रकृतर को समूढ़ा प्रकृतर वहाँ तो प्रकृति के गुण कहे गए गुण किसके कहे गए वहाँ प्रकृति को गुण प्रकृति, प्रकृति को का है या प्रकृति के गुण का इसका, इसका मतलब धर्म धर्मी भाव गुण गुणी भाव है इसका मतलब प्रकृति, प्रकृति क्या है और गुण उसके अस्तित्व सौसे गुण हाँ तो सर्वस्तम द्रव्य नहीं है ये प्रकृति के स्वरूप है हाँ प्रकृति का अस्तित्व वाले गुण है बताई समझ में इसीलिए बोला यहाँ पर क्या की गुण तयुक्त है तीन गुणों से युक्त ही स्वरूप होता है तो तीनों गुणों से युक्त कहते युक्त तो कौन होता है धन धन जिसमें रहता है वो धन से युक्त होता है, है? बोलो युक्त कौन है किसका निरूपण चल रहा है मिश्र शत्र है।, है ना? तो तीनों गुण हैं? हाँ एक मिनट हाँ ये देखो एक मिनट अभी देखो ना तो वाक्य की समाप्ति में देखो जहाँ दस नंबर लिखा हुआ है वाक्य की समाप्ति में देखो कस्थिर तो अचिल विशेषता मिला कोई अचित विशेष मित्र सब तो क्या है कोई अचित विशेष तो अचीर विशेषा का ये विशेषण होने से यहाँ पुल आ गया ठीक है हाँ ऐसा आप समझेंगे तो जैसे प्रकृत गुण समूह था आप समझ गए ना की यहाँ प्रकृति के गुण कहे गए हैं इसी प्रकार और कुछ आप बता सकते हैं श्लोक गीता का ऐसा प्रकृति है क्रियाणान गुण ही परमाण तो प्रकृति है क्रियाणान गुण तो प्रकृति है गुण ही यहाँ भी कौन से है भेद का ना सृष्टि है ना तो यहाँ इससे भी क्या है कि गुण ये प्रकृति के स्वरूप सिद्ध होते हैं गुण प्रकृति सिद्ध होते हैं इसलिए भी भेद ठीक है थीके? ये गीता भेद करता धन नरिंग आगे देखेंगे बद्ध चेतना नाम ज्ञानानंदोधाय का बद्ध चेतन जो तीन प्रकार की आत्माएं कही गई ना उसमें प्रथम क्या है हाँ तो ये बद्ध आत्मा मतलब बद्ध बद्ध चेतन बद्ध चेतन के ज्ञान और आनंद का चिरोधन करने वाला बद्ध चेतन के किसका चिरोधान करने वाला ज्ञान और आनंद मतलब आच्छादन करने वाला मतलब आत्मा के ज्ञानानंद स्वरूप का आच्छादन करने वाला किसका आत्मा के ज्ञान आनंद स्वरूप का आच्छादन करने वाला कौन आच्छादन करने वाला है कौन तो? और किसके ज्ञान आनंद रूप का आच्छादन करने वाला बस विचेतन के आनंद ज्ञान हाँ होती है जी आनंद रूप ज्ञान का आच्छादन करने, करने वाला हाँ ज्ञान ज्ञान आनंद ध्यान देना अनुकूल ज्ञान ध्यान देना आनंद ज्ञान ही है आनंद क्या है है पर सभी प्रकार के ज्ञान तो आनंद नहीं है ना स्वाभाविक रूप से तो न, वो वो कैसा है ज्ञान ज्ञानानंद स्वरूप अभी चलो हो जाने दो फिर पूछना ठीक है थोड़ा हो जाने दो अब ध्यान देना ये मिश्र आत्मा के मिश्र सत्व आत्मा के ज्ञानानंद स्वरूप का आच्छादन करने वाला आच्छादन तिरोधान करने वाला मतलब आच्छादन करने वाला धन करने का वाले का मतलब क्या है किसका आच्छादन करने वाला ज्ञान स्वरूप का या स्वरूप भूत ज्ञान और आनंद का आच्छादन करने वाला क्या कहेंगे स्वरूप भूत? ज्ञान और स्वरूप भूत ज्ञान और आनंद का आच्छादन करने वाला यहाँ पर जो है ज्ञान और आनंद ये ये धर्म कहे गए हैं स्वरूप कहे गए हैं अभी अभी अभी जो हम बता रहे हैं जिसका आच्छादन करने वाला है वो स्वरूप है कि नहीं नहीं हमने अभी क्या बोला बद्ध चेतन के स्वरूप ज्ञान और आनंद का आच्छादन करने वाला किसका बद्ध चेतनों के हाँ तो किसका स्वरूप क्या है स्वरूप ज्ञान और आनंद स्वरूप का अच्छा है ना बद चेतनों के स्वरूप भूत ज्ञान और आनंद का आच्छादन करने वाला है हा सस्ती भी वचन है अभी इसको चलिए आप कैसे आच्छादन करने वाला है इसको थोड़ा समझने की चेष्टा करिए जो तो प्रकृति है ना ये दे रूप में परिणत है दे इंद्री रूप में परिणत प्रकृति के संसर्ग से दे इंद्री के रूप में परिणत किसके साथ संसर्ग होता है ने? प्रकृति के साथ संसर्ग होता है तो प्रकृति के साथ संसर्ग होने से क्या होता है अपने ज्ञानानंद स्वरूप का तिरोधान हो जाता है अपने ज्ञानानंद स्वरूप का ध्यान देना किसका तिरोधान होता है ज्ञानानंद स्वरूप का तिरोधान होता है कि... किसके साथ संसर्ग होने पर प्रकृति के साथ संसर्ग होने पर प्रकृति के साथ किसका संसर्ग है बोलो आत्मा का किसका संसर्ग हाँ प्रकृति के साथ संसर्ग किसका आत्मा का अब यह संसर्ग स्वाभाविक है या उपाधिक है उपाधिक है, कर्म रूप उपाधि के कारण है स्वाभाविक है क्या ना। ना, संसर्ग है ना स्वाभाविक नहीं तो संसार तो है तो प्रकृति के साथ संसार के कारण है, आत्मा का शुरू भूत ज्ञान और आनंद तिरोहित हो जाता है तो त्रिरो होने से क्या है कि उसको मुंह होता है कैसा मुँह होता है की मैं स्कूल हूँ मैं फिश हूँ प्रकृति के साथ संसर्ग होने से कैसे ज्ञान होते हैं कि मैं स्थूल हूँ मैं मोटा हूँ मैं पतला हूँ ऐसा समझता है ना व्यक्ति मैं गौर हूँ मैं कृष्ण हूँ तो इस प्रकार क्या होता है मुँ. क्या होता है? मुँ, मुँ ही तो है सब ये अच्छा इस प्रकार मोह हो जाता है और ऐसा होने पर क्या अच्छा ठीक है ये अनिशया सोचे तो मुही माना मुंडकोपन सर है ना अनिशया दोनों में है मुंडक में भी है तो अनिसया सोचे थे मुहिमाना कर देखेंगे तो इस इस क्या होता है समर्थ और अनीस वहां पर कहा गया है किसको प्रकृति को जो असमर्थ है कि अनीस प्रकृति के साथ प्रकृति के साथ जो होने के कारण है, मुहिमाना कर मोहित करते मोह को प्राप्त हो पाते प्रकृति के साथ संसर्ग होने के कारण मुंह को प्राप्त होकर के किस प्रकार मुंह होता है आम स्कूला आम कृषा अहम गौरा अहम कृष्णा इस प्रकार मुंह को प्राप्त होकर के अर्थ है दुखी भवती अनिशिया का दोनों अर्थ है असमर्थ होने के कारण अथवा प्रकृति के साथ संसर्ग होने के कारण दोनों ही अर्थ है क्या असमर्थ होने के कारण अथवा प्रकृति के साथ तो असमर्थ क्यों है प्रकृति के साथ ईशित ईट है और भागुरी मत क्या बन जाएगा ईशा और न ईशा अन और तृतीय भूषण में अनिशया तो प्रकृति के साथ संसर्ग होने का रर्थ निकल जाता है तो शोक करते हुए वो दुखी होता रहता है अच्छा और आप देखेंगे तो जब ये ज्ञान ज्ञानानंद स्वरूप तुरोहित हो जाता है ना तो उसको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है ये बताया गया है कि संसारी जीव के ज्ञान का प्रसार किसके द्वारा होता है इंद्रियों के द्वारा धर्मभु ज्ञान का प्रसार किसके द्वारा होता है तो जब इंद्रियों के द्वारा प्रसार होता है तो इंद्रियों के द्वारा प्रसार होता है इंद्रियों के बिना प्रसार अच्छा तो ज्ञानानंद रूप से तुरोहित होने से अज्ञानी होता है अज्ञान होने से क्या है होता रहता है <laughs> और यह ध्यान देना की बद्ध जीवों के ही ज्ञानानंद का आच्छादक है ये है मुक्त और नित्यों के ज्ञानानंद का आच्छादक नहीं है अब ये पंक्ति देखेंगे ये यहाँ पर क्या पंक्ति आई है कि बद्ध चेतनों के स्वरूप भूत ज्ञान और आनंद का तिरोधान करने वाला है या आच्छादन करने वाला है कौन मिश्र साथ मेंसर्ग होने से वो अपने स्वरूप ज्ञान अन स्वरूप को नहीं जान पाता है यहाँ एक तिरोधान कर विशिष्टा को मत में समझ लो तिरोधान कर आप तो इस संक्षेप में समझ लेंगे जैसे कि देखो दीपक की पहले बड़े स्थान में रखा हो फिर छोटे स्थान में रख देित हो गया ना दीपक तो वास्तव में तिरो, तिरोधान किसका हुआ है उसकी स्वरूप का नहीं हुआ तो जैसे कि सूर्य का प्रकाश सब जगह फैलता है आपने दीवारें बना दिया घने घने जंगल लगा दिए तो कहें या उसका आच्छादित हो गई ये भूमि ये भूमि यहाँ की भूमि आच्छादित हो गई तो आच्छादित जो अंचल आच्छादित हो गई ना तो भूमि आच्छादित हो गई ठीक बात है आप ये जैसे देखो जैसे दीपक ये सूर्य है आपने बड़े बड़े दीवारें बना दी बगीचे लगा दिए तो वहाँ ये ठीक है भूमि तो आच्छादित हो हुई गई है अब ये बताइए वहाँ सूर्य त्रोहित हुआ कि उसकी प्रभा त्रोहित हुई है प्रभा त्रोहित हुई है ना तो प्रभा के त्रोहित होने से उपचार से कह हैं सूर्य त्रोहित हो गया दीपक की प्रभा के संचित होने से दीपक की प्रभा के प्रोहित होने से उपचार से कह सकते हैं की दीपकोहित हो गया वैसे ध्यान देना कि प्रकृति के साथ संसर्ग होने से वास्तव में इसके धर्मभूत ज्ञान का चिरोधान होता है किसका धर्मभूत हाँ स्वरूप ज्ञान का चिरोधान तो स्वरूप ज्ञान का तिरोधान या आत्मा के स्वरूप का चिरोधान उपचार से कहा जाता है उपचार से तो यहाँ जो ज्ञानानंदोध का कहा है ना तो स्वरूप का ही कहा है पर ये औपचारिक प्रयोग है कैसा भी है तो स्वरूप का ही लेना है प्रसंगानुसार तो है ना किसका लेना है स्वरूप का ही लेना है औपचारिक है? है मुख्य किसका चिरोधान है अनुभूत ज्ञान का गुण का चिरोधान है ये संक्रमित में स्वरूप का ही क्यों वहाँ तो ज्ञान गुण नहीं मानते ना तो फिर वो स्वरूप का चिरोधान को मानना पड़ता है और स्वरूप के तिरोधान का ना हो जाता है दीपक के स्वरूप का तिरोधान का मतलब क्या होगा दीपक की प्रवाह का तिरोधान और दीपक के स्वरूप का प्रभा का तिरोधान मतलब उनको और स्वरूप का तिरोधान मतलब खत्म ये ये आपत्ति आ जाती है ज्ञान गुणवाला ना माने तो ज्ञान गुणवाला न मानने से ये आपत्ति आती है में स्वरूप का ना आपत्ति आ जाती है ऐसा ये ये ये इसका समाधान नहीं हो पाता तो ये जो है स्वरूप का ना या भूत ज्ञान और आनंद किसका स्वरूप भूत ज्ञान और आनंद हाँ ज्ञान का जो होने से वो अज्ञान ही होता है ना और कैसा होता है जो दुखी होता है आनंद रूप का पता नहीं चलता है तो कैसा होता है दुखी ज्ञान रूपता का पता न चलने से अज्ञानी है ना और अज्ञानी ऐसा लगता है कि मैं अपना मैं भगवान का शेष हूँ नियाम में हूं इस रूप में पता चलता है नहीं चलता है तो ज्ञान रूपता के चिरोधान होने से पता नहीं चलता अपने स्वरूप का आनंद रूपता भी वही है ना स्वरूप और उसके चिरोधान होने से क्या तो है पता नहीं चलता है चलिए तो स्वरूप बहुत ज्ञानानंद क्या ज्ञानानंद स्वरूप का तो ये हो गया आगे देखेंगे विपरीत ज्ञान जनक है ना विपरीत ज्ञान का जनक कौन है बोलो मिश्र शु जिसको प्रकृति कहते हैं ना नागुणात्मिका प्रकृति वो वहां पर किस शब्द से गई, गई मिश्र सत्व से किस से मित्र मिश्र सत्व इसमें प्रकृति शब्द का ही किया है इसमें है ना और शिक्षा ग्रंथों में प्रकृति शब्द का ही प्रयोग अधिक है इसमें मिश्र सत्व का प्रयोग किया है तो ये है यहाँ पर ज्ञानानंद योग्य क्या विपरीत ज्ञान मिश्र जनक्रत्व विपरीत ज्ञान का जनक तो है किसका अच्छा। जनक है अच्छा तो विपरीत ज्ञान ध्यान देना दे इंद्री और विषय रूप में विद्यमान प्रकृति दे इंद्री और विषय ये दीवार पंखा ये हवा जल और किरण पौधे सब क्या विषय क्या ये इंद्री और विषय रूप में हमारे सामने कौन विद्यमान है प्रकृति विद्यमान तो है ना तो देखना तो दे और विषय रूप में विद्यमान प्रकृति क्या करती है आत्मस्वरूप का आच्छादन आत्मस्वरूप का तो आत्मस्वरूप का आवरण कर देती है तो आत्मस्वरूप का ज्ञान होगा तो आत्मस्वरूप का आच्छादन करके विपरीत ज्ञान उस समय है इंद्रियों विषय रूप में परिणत प्रकृति क्या करती है आत्मस्वरूप का अच्छा आच्छादन विषय रूप में परिणत होने से क्या होती है विषय में भोकित्व बुद्धि होती है इंद्रियों रूप में परिणत जो प्रकृति होती है तब क्या होता है आत्मस्वरूप तो आच्छादित हो जाता है और विषयों में क्या होती है भोकित्व बुद्धि होती है तो दे इंद्रिय और रूप में परिणत प्रकृति आत्मस्वरूप को आच्छादित करके आत्मस्वरूप का करके विपरीत ज्ञान उत्पन्न करती है क्या उत्पन्न करती है विपरीत ज्ञान का अर्थ है भ्रम विपरीत ज्ञान का क्या अर्थ है तो भ्रम को कौन उत्पन्न करती है हाँ कैसे इंद्री और विषय रूप में प्रणत आत्म आत्मस्वरूप को आच्छादित करके विपरीत ज्ञान को उत्पन्न करती है विपरीत ज्ञान का क्या अर्थ है भ्रम तो अब ध्यान देना विपरीत ज्ञान कैसा है वो ध्यान देना दे आदि को आप दे मन प्राण बुद्धि को आत्मा समझना क्या है द्रम है, ना? है। दे, इंद्री, मन, प्राण और बुद्धि को आत्मा समझना क्या है विपरीत ज्ञान ये विपरीत ज्ञान को करने वाली कौन है ज्ञान की है। अच्छा और देखिए विपरीत ज्ञान जनक हो गया और थोड़ा ध्यान देना दे आदि को आत्मा समझना आदि से क्या लेंगे इंद्री विजय को वाय विश्व कोई आत्मा समझता है हाँ इंद्री मन प्राण है ना पहले आत्मा दे इंद्री मन प्राण बुद्धि से भी लक्षण है तो दे इंद्री मन, प्राण, हाँ, बुद्धि को आत्मा समझना विपरीत ज्ञान है और सुनो अपनी आत्मा कैसी है स्वतंत्र है कि ब्रमात्मक है अपनी आत्मा ब्रह्मात्मक है और जगत भी कैसा है ब्रह्मत्मक है तो अपनी आत्मा के ब्रमात्मक होने पर और जगत ब्रह्मात्मक होने पर है ना उसको स्वतंत्र समझना किसको स्वतंत्र समझना अपनी आत्मा को और जगत को ये क्या हो जाएगा ब्रह्मात्मक आत्म स्वरूप को और ब्रह्मात्मक जगत को स्वतंत्र समझना क्या है है या विपरीत ना? ब्रह्मात्मकत्व वाले आत्म स्वरूप और जगत को, को ब्रह्मात्मकत्व का अभाव वाला समझना स्वतंत्र समझना भ्रम हो गया तो ये भ्रम समझ गए अच्छा और ध्यान देना कि भगवान की शेष वस्तु को अपनी शेष समझना अच्छा एक मिनट हाँ तो देखो विपरीत ज्ञान क्या हुआ जय आदि को आत्मा समझना कैसा ज्ञान है विपरीत ज्ञान ब्रह्मात्मक आत्म स्वरूप को और ब्रह्मात्मक जगत को स्वतंत्र समझना कैसा है विपरीत ज्ञान है आया और समझना अपने आत्मा चाह है भगवान का है ना तो परमात्मा का शेष है ना और परमात्मा से अतिरिक्त अन्य का शेष समझना अन्य देवताओं का शेष समझना ये भी कैसा हो जाएगा विपरीत ज्ञान जो क्या है कि क्षुद्र फल की प्राप्ति के लिए सांसारिक फल की प्राप्ति के लिए काम में फलों के लिए विविध प्रकार के देवी देवताओं का अनुष्ठान करते रहते हैं ना नारायण को छोड़ करके तो है तो अपने परमात्मा से और फिर अन्य देवताओं का तेज समझना क्या हो जाएगा वहाँ पर जाएगा अपने आत्मस्व को अन्य देवताओं का शेष समझना भी चलो पाठ की बात अभी जब तक चल रहे हम बताएंगे पद मत चीज़ इसको ले किस कारण आ रही है इसको कवर है और देखना भगवान की शेष वस्तु को अपना शेष समझना क्या है थे थे जो वस्तु अपनी नहीं है उसको अपना समझना अर्थात भगवान के शेष वस्तु को अपना शेष समझना कैसा तो है हाँ तो ये उनका ये जो है बहुत विरोधी है साधन प्रति वस्तु हमारी है ये तो बुद्धि अच्छा है तो ये तो यही सब ज्ञान है यही तो सब बड़ा कठिन है तो ये सब विपरीत ज्ञान हो गए तो विपरीत ज्ञान का जनक कौन है बोलो मित्र तो सत्य तो अब नित्या है ना तो ये भी नित्य है ये मित्र सत्व तो कैसा है नित्य है नित्य मतलब इसकी उत्पत्ति और नाश नहीं होते हैं प्रकृति की उत्पत्ति और नाश नहीं होते हैं प्रकृति से महादादी उत्पन्न होंगे और बाद में सब लीन हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा बताइ पढ़ में प्रकृति की उत्पत्ति और नाश नहीं होते हैं बल्कि महादादी कार्यों की उत्पत्ति और नाश होते हैं प्रकृति हमेशा बनी ही रहती है ये विश्वास को ध्यान रखना और कभी ध्यान देना यहाँ पर क्या है बंधन का कारण कर्मरूप ज्ञान और ये प्रकृति अलग है यह प्रकृति अलग है शांकर मत में क्या है ये प्रकृति क्या है अज्ञान है त्रिघुनाथी का प्रकृति तो अज्ञान है वहाँ पर वही माया है वही प्रकृति है वही अज्ञान है तो उनके यहाँ क्या है कि ज्ञान होने पर जगतनाथ की प्राप्ति तो कहते हैं जगत का नाश हो जाता है कार्य सहित अज्ञान का ना हो जाता है फिर यह जगत शो बना हुआ है तो पचास जिंदगी वाले फूट बुलते रहते हैं कोई उत्तर नहीं है अलग अलग मानने में क्या परेशानी है ये ब्रह्मात्म का प्रकृति बनी रहेगी और बंधन का कारण जो है कर्म रूप अज्ञान बंधन का कारण हो जाएगा और यह ब्रह्मत्मिका प्रकृति बनी रहेगी इसमें तो क्या परेशानी है तो सत्ता को न स्वीकार करने के कारण सब तो ये भगवान से द्वेष करने के कारण सब ये सब बातें खड़ी हो जाती है भगवान को मानने को तैयार नहीं ब्रह्मात्मिका मतलब ब्रह्म के अधीन किसी को मानना हो जाएगा ये भगवत अधीन कोई वस्तु नहीं मांग सकते अविद्या माया को देश को हमेशा मानने को तैयार नहीं और अब शांत मत भी अच्छा है अविवेक अलग अलग है ना बंधन का कारण अविवेक तो के परेशानी तो है बंधन का कारण न रहने से बंधन नहीं रहेगा इतना ही है ना हाँ यदि कहें प्रकृति बनी रहेगी तो मुक्ति कैसे होगी तो प्रकृति बंधन का कारण है क्या है अब जो कहते हैं कि हम तो प्रकृति की निवृत्ति तो आज तक कोई हुई है क्या तो जो लोग प्रकृति की निवृत्ति को मुक्ति मानते उसमें मुक्ति ना, ना हुई तो अभी देखेंगे यहाँ पर नित्य प्रकृति कैसी है नित्य है मंत्र को अपनी सर इसमें देख लेंगे प्रकृति की नित्यता कुछ वचनों को देखिए इसमें ये निकाल सकता है तो प्रकृति जड़ द्रव्य परीक्षे निकालेंगे शायद ये जो अपरिचीता के पास ही होगा देखिए पेज पर भूतों को उत्पन्न करने वाली है ना वह गोरू का प्रकृति आधी अंध से रही है गौ प्रकृति के लिए सबसे है अनाथ जनकुपति आद्यंतवती तो है ना तो तो तो तो तो है। है। है? और इन्हें समाज करेंगे तो अनाद्यंत समाज करेंगे तो आद्यंत आदि मतलब से रहित है है ठीक और भूत भावनी मतलब अच्छा चलिए आगे जनित्री का ही है भूत भावनी है ना मतलब भूतों को उत्पन्न करने वाली माता जनस्त्री का धमाता भूत भावनी भूतो को उत्पन्न करने वाली और आगे देखेंगे अभ्यक्त कैसा है ये भागवत का श्लोक है और भी देखेंगे आगे भागवत में अनाद्यंतम तथा आदि से रही थे अभ्यक्त अभ्यर्थ प्रकृति और वो कैसा है नित्य है कैसा है नित्य है और ब्रह्म वैवर्त पुराण देखेंगे नित्य परम ब्रह्म है और नित्या क्या प्रकृति सीता पर ब्रह्म नित्य है और प्रकृति कैसी है नित्य है और ब्रह्म पुराण का वचन देखेंगे वहां पर प्रकृति सत्य हो प्रकृति को क्या कहते हैं सत्य और विकार को अंध कहते हैं विकार मतलब महादादी कार्य अंदर का क्या मतलब है वो वो स्थायी ना रहने वाला है न प्रकृति सत्य है और विकार कहता है अंध है प्रकृति नित्य है तद तद अनंतम ये विष्णु पुराण में भी है किसने विष्णु पुराण में अच्छा गीता में देखेंगे प्रकृति अनादिंग ये दोनों कैसे हैं अनादि है और अनंत गीता के इस वचन से देखेंगे प्रकृति में स्वाम अवस्ट है क्या है की सृष्टिकाल आने पर अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर के पुनः पुनः देता हूँ इसका में प्रकृति नष्ट होती प्रणय में यही तुलाय में उत्तर प्रति नष्ट हो जाए या ज्ञान होने पर नष्ट हो जाए तो प्रकृति स्वाम अवस्टभ्य एक भगवान का कैसे बनेगा प्रकृति स्वाम अवश्टभ्य पुनः मतलब उत्तर प्रति कैसी अंत से भी नहीं। नहीं। अंत से भी हाँ ये भी कैसा है नित्य है ध्यान रखेगा नित्य अच्छा और अब अपने पाठ में आइए कहा गया नित्य है ना मित्र कौन है मित्र सत्तु और ईश्वर से क्रीडा परिकर भूता भगवान की क्रीडा का परिकर परिकर भूता का परिकर भगवान की क्रीडा का परिकर मतलब भगवान की लीला का सहायक भगवान की लीला का भगवान ने इस लोक में राम भगवान इस लोक में रामकृष्ण आदि विभिन्न रूपों में अवतार लेकर के भक्तों के आनंद के लिए विविध प्रकार की लीलाएं है करते हैं है भगवान इस सोच रहे हैं भक्तों के आनंद के लिए विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं अवतार लेकर के भगवान की लीला ये जो ये क्या है कि प्रकृति के बिना संभव होगी तो प्रकृति से संसारी नहीं बनेगा तो लीला हो पाएगी तो लीला तो, तो ये क्या है की लीला का सहायक कौन हो गयी प्रकृति लीला का सहायक कौन हो गए हाँ लीला का सहायक प्रकृति हो गई प्रदेश तो इस प्रकार लीला का सहायक कह सकते हैं अथवा ऐसा कहते हैं की सब कुछ भगवान की लीला है मतलब ये जो ऐसे भक्त हैं ना जो भगवान के दर्शन के बिना एक क्षण भी जीवन धारण करने में असमर्थ हैं, उनके दर्शन के बिना जिनको कभी शांति नहीं मिलती है ऐसा लगता है हमारे प्राणी निकल जाएंगे उनके लिए भगवान यहाँ पे लीला करते हैं बात ही सुनने उनको ही लीला दर्शन कराने से मिनट आज मिलता है लीला भी बहुत महत्वपूर्ण है ये हो गई लीला अब ये भी ऐसा कहते हैं ना कि सब कुछ भगवान की लीला ही है वो तो विशेष लीला हो गई इस जगत की पत्ती आदि सब क्या है ये भगवान की तो लीला जो है जगत की लीला वो पत्ती आदि सब कुछ लीला है जगत की उत्पत्ति लीला है जगत की स्थिति लीला है जगत की लय लीला है है ना और क्या है कि भक्तों का उद्धार करना लीला है मोक्ष प्रदान करना लीला है सब भगवान की क्या ये लीलाएं हैं ये लीलाएं इसकी भी होगी प्रकृति की तो ये क्या है कि ये भी भगवान की लीला का सहायता कौन कुछ प्रकृति क्या है भगवान की लीला का सहायता ध्यान रखना ये ना होकर भासे ऐसी बात नहीं है भगवान की लीला ना होकर भाते ऐसी बात नहीं भगवान सत्य हैं उनकी निंदाएं करते हैं सकते हैं ये तो सदी सत्यम ऐसा मुंडक में बार बार सद जो है नादही सत्यम तक तत, सत्यम बार बार कह रही है सत्यम सत्यम बार बार सुबी कह रही है ना तो ऐसी फूटी है नजर ही नहीं जा रही है सत्य कह रही है तब दिमाग तो उनको दूसरा घुसा हुआ है बोर्ड दर्शन वाला में छात्र क्योंकि सत्य कहेगी पहन नहीं जाएगा का मतलब ही क्या है श्रुति के अनुसार जो है अपना सिद्ध करनी है आगे देखिए कोई तो प्रकृति कैसी हुई नृत्य है, है ना? प्रकृति नित्य है ब्रह्म सूत्र के आधार पर भी वो सब नृत्य ही है आगे ध्यान देना ईश्वर की लीला का सहायक है और देखना प्रदेश वेदेन काल वेदेन चार सदृश नाम विसदान विकारा नाम, नाम उत्पादक एक हो गया इतना है अच्छा जी सदृश और असदृश मतलब सम और विषम सम और कार्यों की उत्पादक विकारा नाम कहते का हैं कार्याणाम कार्यों की उत्पादक कार्यों की और विकारा नाम के दो विशेषण है नाम या विदिशा नाम मतलब समान विकार और असमान विकार कैसे विकार है समान और असमान विकार और तो दोनों प्रकार के विकारों की कैसे उत्पादक तो कहते हैं प्रदेश भेद काल भेद प्रदेश भेदते और काल भेद इसको भी बताते हैं तो प्रकृति के कितने गुण होते हैं तीनों गुण होते हैं तो प्रलय के समय प्रकृति के तीनों गुण साम्यावस्था में बने रहते हैं प्रलय तो काल में प्रकृति के तीनों गुण साम्यावस्था में बने रहते हैं तो जब तीनों गुण साम्यावस्था में बने रहते हैं तब सृष्टि होती है भगवान के संकल्प से गुणों में बैषम्य होता है तब सृष्टि शुरू होती है तब सृष्टि कब सृष्टि शुरू होती है गुणों में गुणों में बैषम्य कब होता है भगवान के संकल्प से क्षेत्र से हम समझाइए तो भगवान के संकल्प से गुणों में बैषम्य होकर सृष्टि शुरू हो जाती है तो सृष्टि काल में गुण के कैसे होते हैं विषम है? और पूर्व काल में स्थिरता रहती है परिणाम नहीं होता बात है आपके जीवन तो ये ध्यान देना प्रकृति का स्वभाव हुआ है परिणामिक मतलब तो। किसी न किसी रूप में परिणाम को हमेशा प्राप्त होती रहती है किसी न किसी रूप में परिणाम को हमेशा कौं? परिणामी नृत्य होने पर भी कैसी है परिणाम ना नामी और आत्मा परिणामी नहीं है तभी जिन्होंने योग सूत्र पढ़ा है ना वहाँ पर सत्यता दो प्रकार की है उतन से सत्यता और परिणामी सत्यता वैसे यहाँ विशेषता तो इसमें हमारे वेदांत में आत्मा भी सत्य है प्रकृति भी सत्य है एक अच्छा या आत्मा भी नित्य है प्रकृति भी नित्य है एक कैसी है उतन से नित्य है आत्मा और प्रकृति कैसी है परिणामी नित्य है ना परिणाम होता रहेगा और प्रकृति रहेगी कि नहीं रहेगी परिणामी सूत्र में बताया था कूटस सत्यता और परिणामी सत्यता कूटस नित्यता परिणामी नित्यता ऐसे भी रहते हैं वस्तु दोनों आप भी इधर देखो तो आप तो जब प्रकृति के चीजों को साम्य में रहते हैं तब सृष्टि होती है अच्छा तब सृष्टि नहीं होती है मतलब ये क्या है महादाजी की सृष्टि नहीं होती है ठीक है और प्रकृति हमेशा किसी न किसी रूप में परिणाम को प्राप्त होती रहती है जैसे मिट्टी से घट बन गया मान लीजिए 20 साल घट रहा 40 साल घट रहा तो हर क्षण उसमें परिणाम हुआ कि नहीं हुआ यदि परिणाम ना हो तो घट पुराना होगा वस्त्र को आप बाजार से नया खरीद के लाते हैं 10-20 साल बाद वैसे ही रहता है क्यों परिणाम प्रति क्षण कुछ न कुछ परिणाम होता रहता है उसका बताइ पर तो परिणाम तो उसके धर्मों का होता रहता है परिणाम तो होता रहता है पर वस्तु हमेशा रहती की नहीं रहती तो बौद्ध मत से यही भेद है बौद्ध मत में पदार्थ कैसा है क्षणिक जो पूर्व क्षण में है उत्तर क्षण में दूसरा नहीं होता है ना और यहाँ क्या पदार्थ वही है पदार्थ उसका परिणाम होता रहेगा तो पदार्थ वही रहेगा पदार्थ नहीं बदलता है सोयन घटाए प्रकृतिया होती है न यही अंतर बौद्ध का तो अभी हम आपको क्या बताते हैं प्रकृति का स्वभाव परिणामित्व अर्थात वह हमेशा किसी न किसी रूप में परिणाम को प्राप्त होती रहती है।, है तो हमेशा किसी न किसी रूप में परिणाम को प्राप्त होती रहती है तो प्रलय काल में भी उसका परिणाम चलता रहता है कैसा सम परिमाण परिणाम सम परिणाम कैसा मतलब प्रकृति के तीन गुण कैसे सम है तो वो सम मतलब क्या है कि सम सम रूप में ही परिणत होते रहते हैं किस रूप में सम रूप समझना तो प्रलय प्रलय काल में प्रकृति के गुणों का परिणाम कैसा होता है शम्यक्ता. तो कह सकते हैं कि प्रलय काल में प्रकृति के सम विकार होते हैं कैसे होते हैं और सम विकार जो होते हैं ना उनमें नाम रूप का विभाग प्रलय काल में कैसे विकार होते हैं सम विकार और उसमें अब नाम रूप का विभाग और और बाद में सृष्टिकाल में कैसे होते हैं जिसम विकार जैसे महात्व अहंकार एक पृथ्वी जल, तेज वायु, आकाश, कार के विकार है ना और इसमें तीनों गुण क्या है भिन्न भिन्न है ना चलिए तो अब ध्यान देना की प्रकृति के तीनों गुण विषमावस्था में है ना इनमें कैसे है प्रकृति के तीनों गुण विषम है कैसे है विषम विकार कैसे विकार है तो काल में कैसे विकार होते हैं और प्रदय काल में तो ध्यान देना सम विकार और विषम विकार दोनों काल भेद से हो गए ना दोनों काल वेद से क्या हो गए और किसके विकार हो गए ये अच्छा अब ऐसा लगाइए प्रदेश भेदन को भी रुको मतलब मिश्र शत्रु के विकार होंगे कि काल ये, ये काल वेद से, और का काल से, काल से सम और विषम विकारों का उत्पादक विष सत्य काल वेद से काल वेद से पद्धि लगाओ प्रदेश काल वेद की काल वेद से सम और विषम विकारों का उत्पादन मतलब श्रम और विषम कार्यों का उत्पादन सम और विषम विकार विकार मतलब परिणाम तो महादादी कैसे विकार है दिखुन ये किस काल में होते हैं अच्छा और ये इनमें नाम रूप का विभाग है ना ये बहात है यह अहंकार है, है? और और संविकार कब होते हैं उसमें नाम रूप का विभाग होता है नहीं अच्छा अभी नाम रूप का विभाग समझो एक मिनट मिट्टी है ना अब नाम रूप का विभाग ऐसा समझना जैसे कि कुलाल मिट्टी से घट बनाता है तो इसका नाम बोल दिया कोई तो वहाँ पर क्या कहा जो योग जाता है ये ऐसा समझो नाम रूप कि जब घर में पुत्र पैदा होता है ना तो पिता उसका नामकरण करता है इसका देव दत्त नाम है ये नाम है अमुक नाम है तो इसको क्या कहेंगे नाम रूप क्या कहेंगे चार दस लड़के घर में पैदा हो गए गांव में तो फिर जब तक नाम तो फिर जब नामकरण किया जाएगा अलग, अलग अलग तो उसको क्या कहेंगे नाम कभी क्या हो गया नाम अलग अलग हो गया तो नाम का विभाग समझ गए पुत्र उत्पन्न होने पर नामकरण कर दिया जाता है तो हो गया नाम का विभाग रूप का विभाग देखेंगे जैसे कि गुलाल मिट्टी से अलग अलग आकृतियाँ तैयार कर देता है तरह तरह के घट बना देता है कुल्हड़ बना देता है इस थाली बना देता है तो ये सब किया किसका विभाग हो गया रूप का है ना रूप का विभाग हो गया रूप अलग अलग हो गया तो नाम रूप का विभाग समझते हैं तो अब ऐसे ही यहाँ पर ध्यान देना कि भगवान भी क्या करते हैं जगत की रचना करके उसका नामकरण कर देते हैं ठीक है तो ये तो नाम रूप विभाग हो जाता है तो या नाम रूप विभाग के अभाव वाले समिकार अब समिकार कहते हैं तो ये काल वेद से किसी के दोनों विकार हो जाएंगे तो प्रदेश भेद से समझे प्रदेश भेद ऐसा समझेंगे कि प्रलय काल में तो सम विकार ही होंगे पूरी प्रकृति में कैसे विकार होंगे सम विकार होंगे ऐसा विकार और विषम विकार की चर्चा योग सूत्र के व्यास वास्तु में थी वहाँ चर्चा ब्यास वास्तव में आई थी सम तो विषम विकार की चर्चा थी अब यहाँ पर देखो ऐसा की प्रलय काल में विकार कैसे होते हैं जैसे कि कुलाल मृतिका से घट बनाता है, है, तो संसार की पूरी से से से से घट बना देता है वैसे ही जब प्रकृति से प्रकृति से महा, प्रक, प्रकृति महादाती, महा सृष्टि होती है किसकी? महत से लेकर के भूत पर्यत तत्वों की महा से लेकर भूत पर्यत और बाद में भौतिक जगत की ये सृष्टि किससे हुई प्रकृति मतलब महत से लेकर के भूतों की सृष्टि बाद में भौतिक जगत की सृष्टि किससे प्रकृति से तो इसका मतलब ये कि संपूर्ण प्रक्र... प्रकृति से सृष्टि हो जाए ऐसा मतलब नहीं है प्रकृति से सृष्टि हुई है सृष्टि जो महादाजी ने सृष्टि किया है विषम विकार कैसी है ये तो ध्यान देना प्रकृति के जिस प्रदेश में विषम विकार होते हैं है, है ना उस प्रदेश से क्या हो जाती सृष्टि और जिस प्रदेश में नहीं दोबारा देखो प्रकृति के जिस प्रदेश में गुण विषम होते हैं उस प्रदेश से क्या हो जाती है सृष्टि <Kasper now> प्रकृति तो बहुत बड़ी है ना mm. तो प्रकृति ऐसा समझना प्रकृति के किसी प्रदेश में गुणों की सामयावस्था रहती है और किसी प्रदेश में गुणों की हाँ बैषम्यवस्था प्रकृति के किसी प्रदेश में गुणों की सामयावस्था रहती है और किसी प्रदेश में क्या रहती है गुणों की वैषम्यावस्था mm. so, मतलब प्रकृति के किसी प्रदेश में समुण रहते हैं किसी प्रदेश में विषम रहते हैं तो जिस प्रदेश में विषम होते हैं उस प्रदेश में क्या हो जाती है सृष्टि विषम सृष्टि हो जाती है और जिस प्रदेश में संग रहते हैं उसे उसे ये सृष्टि होगी तो उस प्रदेश में कैसे विकार होंगे सम विकार होंगे प्रकृति के जिस प्रदेश में संते हैं उस प्रदेश में सम विकार चलेंगे सम विकार होंगे और जिस प्रदेश में प्रकृति के विषम होंगे उस प्रदेश में विषम गुण तो प्रदेश भेद से समिकार भी दोनों होंगे ये कब सृष्टि काल में और प्रलय काल में केवल समविकार और सृष्टि काल में प्रदेश भेद से संविकार भी होंगे हुँ। भी होंगे इस बात को ध्यान रखना तो अब देखना है यहाँ पर प्रदेश भेद से और काल वेद से समान और असमान कार्यो की उत्पादक है कार्यो का उत्पादक है तो यहाँ पर क्या शब्द है तो तो का तो जिस विकार के नाम और रूप का विभाग ना हो वह सूक्ष्म विकार सम विकार कहा जाता है हा? जिस विकार के नाम और रूप का विभाग हो वह स्कूल विकार विषम विकार कहा जाता है ठीक है महादादी सभी विषम विकार है और प्रलय काल में स्तम विकार ही होते हैं अन्य प्रदेश में नहीं अन्य समय में कब मतलब काल में काल में काल में ऐसा समय ना। समय में इसका मतलब हुआ प्रलय समय से भिन्न समय में अन्य समय में प्रदेश भेद से सम और विषम दोनों प्रकार के विकार होते हैं जिस प्रकार महासमुद्र में प्रचलित और अप्रचलित दोनों प्रदेश होते हैं मतलब कुछ अप्रचलित करके सह प्रचलित यहाँ करण उठ रही है लग गया? जिस प्रकार महासमुद्र में प्रचलित और अप्रचलित दोनों प्रदेश होते हैं, उसी प्रकार काल में में प्रकृति विकार रहित तो मतलब हाँ और विकार सहित दोनों प्रदेश होते हैं मतलब विषम विकार सहित जिस प्रकार प्रलय काल में महादादी विकारों से रहित प्रकृति होती है लगभग प्रदय काल में महादादी विकारों से रहित प्रकृति होती है उसी प्रकार काल में महादादी से रहित भी होती है कौन प्रकृति का कौन सा भाग जिस भाग में तीनों गुण तीनों गुण सम है उस भाग से प्रकृति के जिस प्रदेश में तीनों गुण सम है उस प्रदेश के महादादी होंगे समझी लगी जिस प्रकार तुल्य काल में महादारी विकारों से रहित प्रकृति होती है उसी प्रकार सृष्टि काल में महादारी विकारों से रहित प्रकृति प्रकृति का भाग होता है कौन सा तो भाग जिसमें वही भयागे त्रिगुण द्रव्य प्रकृति त्रिगुण द्रव्य का करते तीन गुणों वाला द्रव्य तीन गुणों वाला त्रिगुण द्रव्य प्रकृति के जिन भागों में प्रकृति के जिन भागो में तीनों गुण सम है उन भागो से सम उत्पन्न होते और जिन भागो में तीनों गुण सम नहीं है उन भागो से विषम विकार उत्पन्न होते हैं तो ये दोनो, दोनो, ये दोनों दोनों दोनों मतलब भाग हुए ना प्रकृति के सृष्टिकाल की बात है सृष्टिकाल में दोनों भाग होंगे कि नहीं होंगे प्रकृति के कौन से भाग? Hmm. सम विकार वाला नहीं वो प्रकृति के एक जिसमें गुण सम है वह भाग और जिसमें गुण हाँ तो समुण वाला भाग और भाग, भाग भाग भाग? से से कैसे विकार विकार होंगे? सम किसके प्रकृति के, चलिए अब ना प्रलय काल में प्रकृति पर ब्रह्म से अभक्त रूप में स्थित रहती है मिला? अतः उस समय प्रकृति में गुण वैषम्य नहीं होता है इस कारण उस काल में विषम विकार नहीं होते है सृष्टि काल में प्रकृति भगवत संकल्प के द्वारा विभक्त होकर जब कार्योन्मुख होती है तब इसमें क्या होता है गुणों का ऐसा होने पर माँ दी विषम विकार उत्पन्न होते हैं सत्वी तीनों गुण प्रलय काल में अत्यंत साम्यवस्था में पहुंच जाते हैं प्रलय काल में तो उसमें कैसे किताब होंगे सामयावस्था देखो अशुद्ध है न माँ इसमें हल होना चाहिए और सृष्टि और स्थिति काल में कैसे हो जाते हैं गुण हो जाते हैं ठीक है और को उत्पन्न करने वाला कौन है? काल ाल में उत्पादनों का उत्पादन हो गया और प्रदेश प्रदेश उत्पादन कब होगा सृष्टिकाल और प्रदेश नहीं काल में प्रदेश भेजते हैं पूर्ण पूर्णम गचते पूर्णश पूर्णमादाय पूर्णमे वशिष ओम शांति शांति शांति